इनसे बात करेंगे और आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है भारती जी कैसे हैं आप धन्यवाद मैं बिल्कुल ठीक जी हमने सुना है आप बहुत ही अच्छा सोशल वर्क करते हैं तो हमें भी खुशी है कि हमारे सभी रेडियो लिसनर भी आपको सुनेंगे आपकी सेवाओं के बारे में तो सबसे पहले तो आप अपनी पहचान कराइए हमारे सभी श्रोताओं जी मैं ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मेरी संस्था है संचालन पिछले 2010 से कर रही हूँ और यही जो उद्देश्य है जो दी दिया, और आप सब लेकर चल रहे हैं महिला उत्थान देश के लिए अपना समर्पण और बहुत सारे देश में जो विविध ऐसी अनवॉन्टेड गतिविधिया चल रही है उनके खिलाफ एक मुहिम जी, तो जी। यही एक छोटा सा कार्य करती है संस्था संस्था का हमारा इंस्टीट्यूट है पहले ऑन फील्ड हम लोग काम करते थे जो महिला आ, ऐसी है जिनको जरूरतमंद महिलाए जिनको लीगल या फिर जिनको कुछ आर्थिक जी जी जी स्किल्स के लिए हो या फिर किसी तरीके की भी सहायता बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम उनको एक ऐसी स्कीम से प्रोवाइड करें और उनको सक्षम बनाए ताकि वो अपने खुद के पर खड़ा हो सके और अपने खुद की जीविका चलाने के लिए कुछ आर्थिक कुछ ऐसे उनके प्रबंध हम लोग करते हैं की कि उनको किसी के सामने मतलब हाथ झुकाना पड़े वो उनको आर्थिक सक्षम करके लिए बेसिकली हमारा अब तक कितने महिलाओं को आपने सक्षम बनाया है? मैं 2010 से कार्य कर रही हूं। हर हर साल मुझे लगता है हम लोग करीब 500 से ऐसी हजार महिलाओं तक का रिसेंटली हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहां हम लोग अभी कृषि बीमा योजना के तहत में 50 से अधिक महिलाओं को जो जॉब कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसके तहत में सारा कार्य हो रहा है महिलाएं हमारी प्रथम प्राथमिकता हैं क्योंकि आधी आबादी का भी कार्य होना देश के लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं संस्था के माध्यम से और लोगों को सक्षम बना रहे हैं और खास करके जो महिलाएं हैं जिनका आर्थिक सिचुएशन जो है ठीक नहीं है उन्हें स्किल यानी उनको जो है काम करने की जो विधि है वो टेक्निक्स बता देते हैं चाहे सिलाई सिलाइटा हो ब्यूटी पार्लर हो इस तरह के अलग अलग चीज़ें आप सिखाते होंगे जिससे उनको जो है एक रोज़गार का सुअसर प्रदान हो जाता है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इन कार्य को करते हुए क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं चैलेंजेस ऐसे हैं कि महिलाएँ है जहाँ आगे आती हैं तो सबसे पहले तो उनको पता नहीं होता है कि वो जिस जिस माहौल में पल, पल बड़ी के ब, पली बड़ी है तो वो उनकी खुद की जो प्राथमिकता है वो बहुत लास्ट में आती है हम पहले तो उनको ये बताते हैं कि आप सक्षम हैं आप खुद कुछ अच्छा सीख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तो सबसे पहले उनके साइकोलोजिकल उनमें जो चेंजेस लाने वो बहुत जरूरी होते हैं फॉर एग्जांपल अगर मॉल्स हम लोग उनको मूवी लेकर जाते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है जो बस्ती की महिलाएं गरीब महिलाएं होती हैं कि उनको वहाँ जाना अलाउड है कि नहीं उनको जब हम लेकर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा यहाँ हमें अलाउड है आना हुँ। तो हुँ। इस तरीके की सिचुएशन हमने फेस की है तो मुझे लगता है की उनको भी उतना ही अधिकार है जीने तो हम प्राथमिकता हमारी यही होती है की हम उनको मेंटली uh, और और साइकोलॉजिकली पहले प्रिपेयर करें ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनको घर से निकालना अपने पैरों पर खड़ा करना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह के चैलेंजेस आपने बताया है ये मुझे लगता है कि जितने भी एन जो रन करते हैं महिलाओं के लिए काम करते हैं उनके साथ ये चीज़ें आती है और धीरे धीरे हमें जो है उनके साथ कम्यनिकेशन करने में कुछ समय के बाद सफलता मिल जाती है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप और आप यहाँ ग्लोबल सबमीट में आए हैं तो ग्लोबल सबमीट में आप फर्स्ट हैं शायद आए जी मेरा प्रथम रहा है जी जी तो किस तरह से आपका अनुभव है वो बताइए तो मैं काफी सालों से से जुड़ी हुई हूं, ब्रह्म से। यहां आने का संगठन के साथ में होता है और आदि आबादी जो कि पचास परसेंट है यहाँ पे 70 से ज्यादा परसेंट अनुभव करती हूँ तो उसकी एक बहुत ही आत्मिक संतुष्टि मुझे मिलती है कि महिलाएं इतनी आगे हैं कि यहाँ ये संस्था है जहाँ पे हम अस्सी प्रतिशत महिलाएं है। देखते हैं अगर हम सड़कों पे चलते हैं कहीं पर भी लेते हैं तो हमें पुरुषों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है तो ये बड़ा सुखद अनुभव होता है ग्लोबल समिट का जो यूनिट और ट्रस्ट का जो ये आ, सब आ, एक आ, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर जो कुमार कुमारी आगे बढ़े आ, बढ़ रहे हैं इसमें हमने बहुत अच्छे दीदियों द्वारा जितने भी व्याख्यान हुए हैं उसने बहुत कुछ सीखा क्योंकि हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं जो हम मेंटली कैसे उसको डील करें तो ऐसी बहुत सारी बहुत मतलब सभी हर एक सेशन बहुत ही यूनिक मैसेज देकर जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा कुछ यहाँ से सीखा है और हम अपने कार्य में अपने घर में अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए ये सौगात लेकर जा रहे हैं जो हम उनको देंगे तो डेफिनेटली हमारे कार्य करने की क्षमता और बढ़ेगी बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश देता है जी जी जी भारती जी, जी काफी अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा आप अपने लिए या आपका निजी अनुभव क्या है लेकिन जब उनको लाइव सुना तो एक ऐसा लग रहा था की एक सेकेंड के लिए भी अपने उनके उनको जो सारे विचार है अपने ग्रहण करूँ ये सबसे सुखद अनुभव रहा मेरा और दूसरा ये कि मुझे सत्य और सुंदर इन तीनों का जो एक इन तीनों नामों का जो एक मिलन है वो यहाँ मिला और इससे मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा कि सत्य में समय यहाँ पे जितने भी ब्रह्म कुमार कुमारी भैया और जो दीदी हैं उनको देख रहे हो तो एक बहुत ही सत्यता के साथ में उनका समर्पण सभी भाइयों बहनों के लिए उनका बहुत ही आत्मीयता से मिलना या उनकी सेवा करना या यहाँ का खाने से लेके हर एक चीज का समर्पण जो मैं देख रही हूँ बहुत ही अनिश्चल मन से कर रहे हैं जो बहुत ही पारिवारिक एक माहौल जो है उससे भी ज्यादा मैंने यहाँ पर अनुभव किया है शिव इसलिए कि जितना हम अध्यात्म से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ शायद से वो ऐसे ऐसा और यहाँ पर है कि जो हम डायरेक्टली बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं और जो बहुत ही शिव का जो एक स्वरूप है और जिस, जो मैं लग रहा है, मुझे मैं ले रही हूँ और <laughs> तो सुंदरता इसलिए क्यूँकी महिलाएं अस्सी से ज्यादा प्रतिशत है यहाँ जी जी तो ये बहुत ही सुखद एक मेलन जो मैंने देखा है दिनों वो बिल्कुल बहुत अच्छे गरीबी से अनुभव किया जी जी जी जी भारती जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक हाथ कोई स्पिरिचुअल गीत या संगीत जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए कौन सा एक गीत आपके दिल के करीब है शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है निश्चित तौर पे यह गीत सबके दिल के करीब है और आपने इस गीत को याद करा के शायद सभी को शांति की अनुभूति करा दी तो आइए इस गीत का आनंद लेते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सेवन पॉइंट एट सुनते रहो मुस्करो शांति के से शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है शांत मन हो, हो शांति मनो हो, तनोश हो शांति शीतल नानी है शा शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है शांति की शक्ति से शांति जग में कर्म का बीज शांति इसमें छिपा है सुख का सार दिव्य गुणों की खान यही है शांति में है शिव का प्यार तड़पती हुई हर एक आत्मा तड़पती हुई एक आत्मा प्यास सब की बुझानी है शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है शांति की शक्ति से